पुरुष का प्रताप सब प्रकार से प्रबल होता है अबला माया स्वाभाविक ही निर्बल और जात यानी जन्म से ही जड़ मूर्ख होती है परंतु जो वैराग्यवान और धीर बुद्धि पुरुष हैं वही स्त्री को त्याग सकते हैं न कि वे कामी पुरुष जो विषयों के वश में हैं, यानी उनके होलम हैं और श्री रघुवीर के चरणों से विमुख वे ज्ञान के भंडार मुनि भी मृगनयनी यानी युवती स्त्री के चंद्रमुख को देखकर विवश उसके अधीन हो जाते हैं हे गरुण जी साक्षात भगवान विष्णु की माया ही स्त्री रूप से प्रकट है यहाँ मैं कुछ पक्षपात नहीं रखता वेद पुराण और संतों का मत यानी सिद्धांत ही कहता हूँ हे गरुण जी यह अनुपम विलक्षण रीति है कि एक स्त्री के रूप पर दूसरी स्त्री मोहित नहीं होती आप सुनिए माया और भक्ति ये दोनों ही स्वर्ग की हैं यह सब कोई जानते हैं फिर श्री रघुवीर को भक्ति प्यारी है माया बेचारी तो निश्चय ही नाचने वाली नटनी मात्र है श्री रघुनाथ जी भक्ति के विशेष अनुकूल रहते हैं इसी से माया उससे अत्यंत डरती रहती है जिसके हृदय में उपमा रहित और उपाधि रहित यानी विशुद्ध राम भक्ति सदा बिना किसी बाधा यानी रोकटोक के बसती है उसे देखकर माया सकुचा जाती है उस पर वह अपनी प्रभुता कुछ भी नहीं कहकर चला सकती ऐसा विचार कर ही जो विज्ञानी मुनि है वे भी सब सुखों की खान भक्ति की ही याचना करते हैं श्री रघुनाथ जी का यह रहस्य यानी गुप्त मर्म जल्दी कोई भी नहीं जान पाता श्री रघुनाथ जी की कृपा से जो इसे जान जाता है उसे स्वप्न में भी मोह नहीं होता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 श्री हरि की कृपा से यदि श्रद्धा रूप सुंदर गौ हृदय रूपी घर में आकर बस जाए असंख्य जप तप व्रत यम और नियम आदि शुभ धर्म और आचार यानी आचरण जो श्रुतियों ने कहे हैं उन्हीं धर्माचार रूपी हरे त्रिणो यानी घास को जब वह गौ चरे और आस्तिक भाव रूपी छोटे बछड़े को पाकर वह पेनावे निवृत्ति यानी सांसारिक विषयों और प्रपंच से हटना नोई यानी गौ के दूध दुहते समय पिछले पैर बांधने की रस्सी है विश्वास दूध दुहने का बर्तन है निर्मल निष्पाप मन जो स्वयं अपना दास है अपने वश में है दुहने वाला अहीर है हे भाई इस प्रकार धर्माचार में प्रवृत्त सात्विकी श्रद्धारूपी गौ से भाव निवृत्ति और वश में किए हुए निर्मल मन की सहायता से परम धर्ममय दूध दूह कर उसे भाव रूपी पर भली फिर क्षमा और संतोष रूपी हवा से उसे ठंडा करें और धैर्य तथा शम यानी मन का निग्रह रूपी जामन देकर उसे जमावे तब मुदिता यानी प्रसन्न रूपी कमोरी में तत्व विचार रूपी मथानी से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 स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाएँ और सत्व रज और तम तीनों गुण रूपी कपास से तुरिया तुरीयावस्था रूपी रुई को निकालकर और फिर उसे संवार कर उसकी सुंदर कड़ी बत्ती बनावे इस प्रकार तेज की राशि विज्ञानमय दीपक को जलावे जिसके समीप जाते ही मद आते सब पतंगे जल जाए सोहम अस्मी मैं वह ब्रह्म हूँ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 वह बहुत सी रिद्धि सिद्धियों को भेजती है जो आकर बुद्धि को लोभ दिखाते हैं और वे रिद्धि सिद्धियां कल, कला बल और और छल करके समीप जाती हैं आंचल की वायु से उस ज्ञान रूपी दीपक को बुझा देती हैं यदि बुद्धि बहुत ही सयानी हुई तो वह उन रिद्धि सिद्धियों को अहित कर यानी हानिकर समझकर कर उनकी ओर ताकती नहीं इस प्रकार यदि माया के विघ्नों से बुद्धि को बाधा न हुई तो फिर देवता उपाधि यानी विघ्न करते हैं इंद्रियों के द्वार हृदय रूपी घर के अनेक झरोखे हैं वहाँ वहाँ यानी प्रत्येक झरोखे पर देवता थाना किए यानी अड्डा जमा कर बैठे हैं जो ही वे विषय रूपी हवा को आते देखते हैं त्यों ही हठपूर्वक किवाड़ खोल देते हैं ज्यों ही वह तेज हवा हृदय रूपी घर में जाती है क्यों ही वह विज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है गांठ भी नहीं छूटी और वह आत्मानुभव स्व आत्मानुभव रूप प्रकाश भी मिट गया विषय रूपी हवा से बुद्धि व्याकुल हो गई सारा किया कराया चौपट हो गया इंद्रियों और उनके देवताओं को ज्ञान स्वाभाविक ही नहीं सुहाता क्योंकि उनकी विषय भोगों में सदा ही प्रीति रहती है और बुद्धि को भी विषय रूपी हवा ने बावली बना दिया तब फिर दोबारा उस ज्ञान दीपक को उसी प्रकार से कौन जलावे इसी प्रकार ज्ञान दीपक के बुझ जाने पर तब फिर जीव अनेक प्रकार से संस्कृति यानी जन्म मरण आदि के क्लेश पाता है हे पक्षराज हरि की माया अत्यंत दुष्तर है वह सहज ही में तरी नहीं जा सकती ज्ञान कहने यानी समझाने में कठिन समझने में कठिन और साधने में भी कठिन है यदि घुणाक्षर न्याय से यानी संयोगवश कदाचित वह ज्ञान हो भी जाए तो फिर उसे बचाए रखने में अनेक विघ्न है ज्ञान का मार्ग कृपाण यानी दुधारी तलवार की धार के समान है हे पक्षराज इस मार्ग से गिरते देर नहीं लगती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 जैसे स्थल के बिना जल नहीं रह सकता चाहे कोई करोड़ों प्रकार के उपाय क्यों ना करे वैसे ही हे पक्षीराज सुनिए मोक्ष सुख भी श्री हरि की भक्ति को छोड़कर नहीं रह सकता ऐसा विचार कर बुद्धिमान हरिभक्त भक्ति पर लुभाए रहकर मुक्ति का तिरस्कार कर देते हैं भक्ति करने से संस्कृति यानी जन्म मृत्यु रूपी संसार की जड़ अविद्या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 इस भाव के बिना संसार रूपी समुद्र से तरना नहीं हो सकता ऐसा सिद्धांत विचार कर श्री रामचंद्र जी के चरण कबलों का भजन कीजिए जो चेतन को जड़ कर देता है और जड़ को चेतन कर देता है ऐसे समर्थ श्री रघुनाथ जी को जो जीव भजते हैं वे धन्य हैं मैंने ज्ञान का सिद्धांत समझा कर कहा अब भक्ति रूपी मणि की प्रभुता यानी महिमा सुनिए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 के समान और शत्रु मित्र हो जाता है। उस मणि के बिना कोई सुख नहीं नहीं पाता। बड़े-बड़े मानस रोग जिनके वश होकर सब जीव दुखी हो रहे हैं, उसको नहीं श्री राम भक्ति रूपी मणि जिसके हृदय में बसती है उसे स्वप्न में भी लेश मात्र भी दुख नहीं होता जगत में वे ही मनुष्य चतुरों के शिरोमणि है जो उस भक्ति रूपी मणि के लिए भली भांति यत्न करते हैं यदि यद्यपि वह मणि जगत में प्रकट यानी प्रत्यक्ष है पर बिना श्री राम की कृपा के उसे कोई पा नहीं सकता उसके पाने के उपाय भी सुगम हैं पर अभागे मनुष्य उन्हें ठुकरा भी भी देते हैं वेद पुराण पवित्र पर्वत हैं श्री राम जी की नाना प्रकार की कथाएं उन पर्वतों में सुंदर खाने हैं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 जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय होती है और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए बीत गया यानी अस्त हो गया हो रहता है जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं वे चिमगीदड़ होकर जन्म लेते हैं हे तात् अब मानस रोग सुनिए जिनसे सब लोग दुख पाया करते हैं सब रोगों की जड़ मोह यानी अज्ञान है उन व्याधियों से और फिर बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं काम वात है लोभ अपार यानी बढ़ा हुआ कफ है और क्रोध पित्त है जो सदा छाती जलाता रहता है यदि कहीं ये तीनों भाई यानी वात पित्त और कफ प्रीति कर लें यानी मिल जाएं, तो दुखदायक संपात रोग उत्पन्न होता है कठिनता से प्राप्त यानी पूर्ण होने वाले जो विषयों के मनोरथ हैं वे ही सब शूल यानी कष्टदायक रोग हैं उनके नाम कौन जानता है यानी वे अपार हैं। ममता दाद है, डाह है, है, ईर्ष्या यानी यानी खुजली हर्ष विषाद, गले के रोगों की अधिकता है। गलगंड, कंठमाला या घेघा आदि रोग है पराय सुख को देखकर जो जलन होती है वही क्षय है दुष्टता और मन की कुटिलता ही है। अहंकार अत्यंत दुख देने वाला डमरू यानी गांठ का रोग है दंभ कपट मद और मान नहरुआ यानी नसों का रोग है तृष्णा बड़ा भारी उदर वृद्धि यानी जलोदर रोग है तीन प्रकार यानी पुत्र धन और मान की प्रबल इच्छाएं प्रबल तिजारी हैं मत्सर और अविवेक दो प्रकार के ज्वर हैं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 प्राणियों को जलाने वाले ये पापी रोग जान लिए जाने से कुछ क्षीण अवश्य हो जाते हैं परंतु नाश को नहीं प्राप्त होते विषय रूप पाकर ये मुनियों के हृदयों में भी अंकुरित हो उठते हैं तब बेचारे साधारण मनुष्य तो क्या चीज है यदि श्री राम जी की कृपा से इस प्रकार का संयोग बन जाए तो ये सब रोग नष्ट हो जाए सदगुर रूपी वैद्य के वचन में विश्वास हो विषयों की आशा न करें यही संयम यानी परहेज है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति संजीवनी जड़ी है श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि ही अनुपान यानी दवा के साथ लिया दवा के साथ लिया जाने वाला मधु है इस प्रकार का संयोग हो तो वे रोग भले ही नष्ट हो जाएं नहीं तो करोड़ों प्रयत्नों से भी नहीं जाते हे गोसाई मन के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 शिवजी, जी ब्रह्मा जी सुखदेव जी और नारद आदि ब्रह्म विचार में परम निपुण जो मुनि हैं हे पक्षराज उन सबका मत यही है कि श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए श्रुति पुराण और सभी ग्रंथ कहते हैं कि श्री रघुनाथ की भक्ति के बिना सुख नहीं है कछुए की पीठ पर भले ही बाल उगावें बांझ का पुत्र भले ही किसी को मार डालें आकाश में भले ही अनेक प्रकार के फूल खेल उठे परंतु श्री हरि से विमुख होकर जीव सुख प्राप्त नहीं कर सकता मृग तृष्णा के जल को पीने से भले ही प्यास बुझ जाए खरगोश के सिर पर भले ही सींग निकल आवे अंधकार भले ही सूर्य का नाश कर दे परंतु श्री राम से विमुख होकर जीव सुख नहीं पा सकता बर्फ से भले ही अग्नि प्रकट हो जाए यानी सब अनोहोनी बातें चाहे हो जाएं परंतु श्री राम से विमुख होकर कोई भी सुख नहीं पा सकता जल को मथने से भले ही घी उत्पन्न हो जाए और बालू को पेरने से भले ही तेल निकल आवे परंतु श्री हरि के भजन के बिना संसार रूपी समुद्र से नहीं तरा जा सकता यह सिद्धांत अटल है प्रभु मच्छर को ब्रह्मा कर सकते हैं और ब्रह्मा को मच्छर से भी तुच्छ बना सकते हैं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 संक्षेप में कहा है हे सर्पों के शत्रु गरुण जी श्रुतियों का यही सिद्धांत है कि सब काम भुलाकर यानी छोड़कर श्री राम जी का भजन करना चाहिए प्रभु श्री रघुनाथ जी को छोड़कर और किसका सेवन भजन किया जाए जिनका मुझे जैसे मूर्ख पर भी ममत्व यानी स्नेह है हे नाथ आप विज्ञान रूप हैं आपको मोह नहीं है आपने तो मुझ पर बड़ी कृपा की है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 प्रभु ने मुझको सारे जगत को पवित्र करने वाला प्रसिद्ध कर दिया अथवा प्रभु ने मुझे जगत प्रसिद्ध पावन कर दिया यद्यपि मैं सब प्रकार से हीन यानी नीच हूं तो भी आज मैं धन्य हूँ अत्यंत धन्य हूँ जो श्री राम जी ने मुझे अपना निज जन जानकर संत समागम दिया यानी आपसे मेरी भेंट कराई हे नाथ मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार कहा कुछ भी छिपा कर नहीं रखा फिर भी श्री रघुवीर जी के चरित्र समुद्र के समान हैं क्या उनकी कोई था पा सकता है श्री रामचंद्र जी के बहुत से गुण समूहों का स्मरण कर कर के सुजान भूषुंड जी बार बार हर्षित हो रहे हैं जिनकी महिमा वेदों ने नेत नेत कहकर गाई है जिनका बल प्रताप और प्रभुत्व यानी सामर्थ्य अतुलनीय है जिन रघुनाथ जी के चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं, उनकी मुझ पर कृपा होना उनकी परम कोमलता है किसी का ऐसा स्वभाव कहीं न सुनता हूं न देखता हूं अतः हे पक्षराज गरुण जी मैं श्री रघुनाथ जी के समान किसे गिनूं यानी समझूं? साधक सिद्ध जीवन मुक्त उदासीन विरक्त कवि विद्वान कर्म रहस्य के ज्ञाता संन्यासी योगी शूरवीर बड़े तपस्वी ज्ञानी धर्म धर्मपरायण पंडित और विज्ञानी ये कोई भी मेरे स्वामी श्री राम जी का सेवन यानी भजन किए बिना नहीं तर सकते मैं उन्हीं श्री राम जी को बार बार नमस्कार करता हूँ जिनकी शरण जाने पर मुझे जैसे पाप राशि भी शुद्ध यानी पाप रहित हो जाते हैं उन अविनाशी श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ जिनका नाम जन्म मरण रूपी रोग की अव्यर्थ और और तीनों भयंकर पीड़ाओं यानी दैविक भौतिक आध्यात्मिक दुखों को हरने वाली है। वे कृपालु श्री राम जी मुझ पर और आप पर सदा प्रसन्न रहें। भूषुंड जी के मंगलमय वचन सुनकर और श्री राम जी के चरणों में उनका अतिशय प्रेम देखकर संदेह से भली भांति छूटे हुए जी प्रेम सहित वचन बोले। श्री श्री रघुवीर के के भक्ति रस में में सनी हुई आपकी वाणी सुनकर मैं हो कृत हो गया। श्री राम जी के चरणों में मेरी नवीन प्रीति गई और माया से उत्पन्न सारी विपत्ति चली गई मोहरूपी समुद्र में डूबते हुए मेरे लिए आप जहाज हुए हे नाथ आपने मुझे बहुत प्रकार के सुख दिए यानी परम सुखी कर दिया मुझसे इसका प्रत्युपकार यानी उपकार के बदले में उपकार नहीं हो सकता मैं तो आपके चरणों की बार बार वंदना ही करता हूँ आप पूर्ण काम हैं और श्री राम जी के प्रेमी हैं हे तात आपके समान कोई बड़ा भागी नहीं है संत वृक्ष नदी पर्वत और पृथ्वी इन सबकी क्रिया पराय हित के लिए ही होती है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 मुझे सदा अपना दास ही जानिएगा शिवजी कहते हैं हे उमा पक्षी श्रेष्ठ गरुण जी बार बार ऐसा कह रहे हैं उन भूषुंडी जी के चरणों में प्रेम सहित सिर नवाकर और हृदय में श्री रघुवीर को धारण करके धीर बुद्धि गरुण जी तब वैकुंठ को चले गए हे गिरिजे संत समागम के समान दूसरा कोई लाभ नहीं पर वह संत समागम श्री हरि की कृपा के बिना नहीं हो सकता ऐसा वेद और पुराण गाते हैं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 इस कथा को सुनते हैं उनके मन वचन और कर्म यानी शरीर से उत्पन्न सब पाप नष्ट हो जाते हैं तीर्थ यात्रा आदि बहुत से साधन योग वैराग्य और ज्ञान में निपुणता अनेक प्रकार के कर्म धर्म व्रत और दान अनेक संयम दम जप तप और यज्ञ प्राणियों पर दया ब्राह्मण और गुरु की सेवा विद्या विनय और विवेक की बड़ाई जहाँ तक वेदों ने साधन बतलाए हैं हे भवानी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 वही परम बुद्धिमान है उसी ने वेदों के सिद्धांत को भली भांति जाना है वही कवि वही विद्वान तथा वही रणधीर है वह देश धन्य है जहाँ श्री गंगा जी हैं वह स्त्री धन्य है जो पातिव्रत धर्म का पालन करती है वह राजा धन्य है जो न्याय करता है और वह ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्म से नहीं डिगता है वह धन धन्य है जिसकी पहली गति होती है यानी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 तब मैंने श्री रघुनाथ जी की यह कथा तुमको सुनाई यह कथा उनसे न कहनी चाहिए जो शठ यानी धूर्त हों हठी स्वभाव के हों और श्री हरि की लीला को मन लगाकर न सुनते हों लोभी क्रोधी और कामी को जो चराचर स्वामी श्री राम जी को नहीं भजते यह कथा नहीं कहनी चाहिए ब्राह्मणों के द्रोही यदि वह देवराज इंद्र के समान ऐश्वर्यवान राजा भी हों तब भी यह कथा कभी नहीं सुनानी चाहिए श्री राम की कथा के अधिकारी वे ही हैं जिनको सतसंगति अत्यंत प्रिय है जिनकी गुरु के चरणों में प्रीति है जो नीति पारायण है और जो ब्राह्मणों के सेवक हैं, वे ही इसके अधिकारी हैं और उनको तो यह कथा बहुत ही सुख देने वाली है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 यह राम कथा संस्कृति यानी जन्म मरण रूपी रोग के नाश के लिए संजीवनी जड़ी है वेद और विद्वान पुरुष ऐसा कहते हैं इसमें सात सुंदर सीढ़ियां हैं श्री रघुनाथ जी की भक्ति को प्राप्त करने का मार्ग है जिस पर श्री हरि की कृपा होती है वही इस मार्ग पर पैर रखता है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 कुटिलता त्याग कर उन्हीं को भज श्री राम को भजने से किसने परम गति नहीं पाई अरे सुन पतितों को को भी पावन करने वाले श्री राम भजकर किसने नहीं पाई गणिका अजामिल व्याघ गीध गज आदि बहुत से दुष्टों को उन्होंने तार दिया आभिर यवन किरात खस स्वप्च यानी चांडाल आदि जो अत्यंत पाप रूप ही है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 जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस मानस सरोवर में गोता लगाते हैं वे संसार रूपी सूर्य की अति प्रचंड किरणों से नहीं जलते कलयुग के समस्त पापों को ना, नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह सातवां सोपान समाप्त हुआ भैया हाँ। तो आसान आपके कहने की हम नहीं जानते हमारे सुनने क्या कब हम तो हम...